बच्चों क्या तुम जानते हो जिस कागज पर तुम लिखते हो जिस पर किताबें छपती हैं अखबार छपते हैं तस्वीरें छपती हैं वो कागज कैसे बनाया जाता है तुम मन ही मन सोच रहे होगे अरे हमें तो पता ही नहीं कोई बात नहीं आओ आज हम तुम्हें कागज के ही बारे में एक कहानी सुनाते हैं बच्चों बात उस समय की है जब दुनिया में कागज बहुत कम बनता था और बहुत थोड़े लोगों को ही मिल पाता था और तो और बच्चों बहुत कम लोग ऐसे थे जो कागज बनाना जानते थे हद ही पुरानी है एक राजा था एक बार आग लगी और उसका सारा का सारा कागज आग में जल गया राजा बहुत परेशान हुआ करे तो क्या करे लिखे तो किस पर लिखे अब कागज कौन बनाए एक दिन राजा बहुत दुखी बैठा था तभी मंत्री ने कहा महाराज मुझे एक तर्कीव सूजी है राजा ने कहा कहो कहो मंत्री जी क्या है वे तर्कीव आप चारों और धिंडोरा अपिटवा दें कि जो कोई काघस बना कर देगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा राजा को ये तर्कीव पासंद आ गय उसने ढीम ऐब लाट्म एऊ दून जल वर गया अच तब तशे कर नहीं इसरो पित्वा को तश And calm ऐस केदले आप दशी नहीं और ने धुन सुक्षिर करने अधिकान नकर के दो कागज बनाके जो लाएगा इनाम वो राजा से पाएगा सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो इस तरह सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया 15 दिन बीत गए कोई भी आदमी राजा के पास नहीं आया राजा दुखी हो गया वह अपने महल में, में बैठा था तभी उसके पास एक बूढ़ा आया उसका नाम था मंगलू उसने राजा से कहा महाराज मैं कागज बनाना जानता यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और बोला मंगलू मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूंगा बस जल्दी से तुम कागज बनाना शुरू कर दो मंगलू ने कहा महाराज इसके लिए आपको एक ढिंडोरा पिटवाना पड़ेगा रद्दी चीजें फटी पुरानी मेरे घर होंगी पहुंचानी उन्हें काम में लाऊंगा मैं उनसे कागज बनाऊंगा नए अब बच्चों यह ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जितनी भी फटी पुरानी चीजें हों उन्हें मंगलू के घर पहुंचा दिया जाए यह ढिंढोरा रद्दी कागज के ढेर ने भी सुना अब रद्दी कागज का ढेर तो खुद ही चल पड़ा मंगलू के घर की तरफ रास्ते में कुछ फटे पुराने कपड़े पड़े थे उन्होंने रद्दी कागजों से पूछा रद्दी कागज सुबह सवेरे किधर चले कागज बोला हम मंगलु के पास चले पुराने कपड़े ने फिर पूछा ऐसा भी क्या काम पड़ा सुबह सवेरे जन पड़ा हमें काम में लाएगा वो राजा का काज़ बनाएगा वो हम आ जाएंगे कुछ काम राजा मंगलू को देगा इनाम अरे तुम भी चलो न साथ तो बच्चों भटे पुराने कपडे भी रद्दी कागज के साथ चल दिए रास्ते में कीकर की छाल पड़ी थी उस छाल ने देखा कि रद्दी कागज और फटे पुराने कपड़े कहीं जा रहे हैं कीकर की छाल ने पूछा रद्दी कागज फटे कपड़े सुबह सवेरे किधर चले पुराने कपड़ों और रद्धी कागज ने जवाब दिया हम मंगलू के पास चले कीकर की जाल ने फिर पूछा ऐसा भी क्या काम पड़ा सुभे सवेरे जाना पड़ा रद्धी कागज और फटे पुराने कपड़े बोले हमें काम में लाएगा वो राजा का कागस बनाएगा वो हम आ जाएंगे कुछ काम राजा मंगलू को देगा इनाम की करके छाल बोली मैं भी चलूँ क्या हाँ हाँ जरूर चलो तो बच्चों रद्धी कागस और फटे पुराने कपड़ों के साथ इकर की छाल भी चल दी रास्ते में उन्हें मूंच की पुरानी रस्या मिली सन मिला कोड़ी मिली बोतल मिली अब तो ये सारे के सारे चल दिये मंगलू के घर की तरफ के सारे पहुंचे मंगलू के घर मंगलू के घर का दरवाजा बंद था रद्दी कागज ने आवाज लगाई मंगलू दादा ओ मंगलू दादा खोलो किवार बाहर आओ मंगलू ने भीतर से पूछा कौन है अपना नाम बताओ रद्दी कागज ने जवाब दिया दादा हम हैं बहुत जने आये हो तुम क्या करने हमें बुलाया थाना तुमने हम सब आये कागस बनने तो बच्चो मंगलू ये सुनकर बहुत ही खुश हुआ उसनी छट पट दर्वाजा खोला मंगलू रदी कागस फटे पुरानी कपड़े कीकर की च्छाल मूंच की रसी और सन को घर के भीतर ले गया कि वहाँ पानी से भरा एक बहुत बड़ा हॉस था मंगलू उनसे बोला <laughs> एक एक घर के जाओ उधर कूद पड़ो उस हॉस के अंदर जब तक तुम को कहूं नहीं, देखो, रहना सारे वहीं। अब बच्चों, वे सभी एक-एक करके उस हौज में कूद गए। फिर मंगलू ने बोतल और कॉड़ी से कहा। <laughs> प्यारी प्यारी बोतल। प्यारी प्यारी कौड़ी दस बारा दिन करो आराम दे दूंगा तुमको भी काम <laughs> तो बच्चों बोतल और कौड़ी भी मंगलू के घर ही बैठ गई 10 12 दिन बाद मंगलू ने हौज़ में पड़ी सब चीजों को धोया कूटा और फिर साफ किया तो बच्चों इन सब चीजों की बन गई लुक दी मंगलू ने लुक दी को च बूत्रे पर फैलाया और दबा दबा कर उसका पानी निकाला मंगलू ने लुक दी खीा ललू दॉक दी को फैलाया thank you sir 10 where i will use the writing हां मंगलू ने लुक दी को फैलाया illumism28 है जोर ज� पानी सारा गया निकल कागज जैसी हुई शक्ल पानी सारा गया निकल कागज जैसी हुई शक्ल फिर मंगलू ने उसे सुखा दिया कागज सबका बना लिया हां मंगलू ने फिर उसे सुखा दिया कागज सबका बना लिया मांड में उसको भिगो दिया और एक बार फिर सुखा लिया मांड में उसको भिगो दिया और एक बार फिर सुखा लिया इस तरह बच्चों कागज तो बन गया पर हां वो चिकना नहीं था अब मंगलो ने कौड़ी और बोतल को बुलाया और कहा <laughs> तैयारी बोतल तैयारी कौड़ी अब तुम काम दिखाओ अपना <laughs> इस कागज को रगड़ रगड़ कर इसे बना दो चिकना चिकना चिकना चिकना <laughs> कागड़ी और बोतल ने रगड़ रगड़ कर कागज चिकना कर दिया तो बस तैयार हो गया मंगलू का कागज मंगलू ने सारा कागज उठाया और पहुंच गया राजा के महल में उसने राजा को जब कागज दिखाया तो राजा बहुत खुश हुआ उसने मंगलू को बहुत से रुपए इनाम में दिए मंगलू ने तो कागज हाथों से बनाया पर अब तो कागज बड़ी-बड़ी मशीनों से बनाया जाता है मशीनों से कागज बहुत जल्दी बनता है यदि कागज ना हो तो तुम किस पर लिखोगे किताबें किस पर छपेंगी किताबें नहीं छपेंगी तो फिर पढ़ोगे क्या चिट्ठी और लिफाफे भी कागज के ही तो होते हैं अब तुम्हें पता लग गया होगा कि कागज हमारे लिए कितने काम की चीज है किस पर छपती है तस्वीर कागज पर भाई कागज पर किस पर तुम भरते हो रंग कागज पर भाई कागज पर किसकी बनती सारी किताबें कागज की भाई कागज की अरे बच्चों किसकी बने पतंग कागज की भाई कागज की किस पर छपती है तस्वीर कागज पर भाई कागज पर अरे किस पर तुम भरते हो रंग कागज पर भाई कागज पर किसकी बनती सारी किताबें कागज की भाई काग बच्चों किसकी बने पतंग कागज की भाई कागज की हां कागज की भाई कागज की कागज की भाई कागज की कागज की भाई कागज की